ण्य उपनिषद की ग्यारहवीं कक्षनिषद के प्रथम अध्याय का पांचवां ब्राह्मण चल रहा है और इसमें दस खंडिकाओं तक हमने पीछे देखा था और इस प्रसंग में जब प्रारंभ किया गया था तो प्रजापति के सात अन्नों की चर्चा की गई थी उन सात अन्नों में से एक अन्न तो साधारण है सबका है दो अन्न देवताओं के लिए हैं, और तीन अन्न आत्मा के लिए हैं, और एक अन्न पशुओं के लिए उन पशुओं में मनुष्य भी आ जाता है मनुष्य भी उसमें अपना कुछ भाग लेता है परमात्मा ने जो सृष्टि बनाई है वो हमारे उपयोग के लिए बनाई है अन्न खाद्य पदार्थ है हमारे द्वारा खाया जाने योग्य जिसका हम सेवन कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं तो अन्न भोज्य के रूप में उपयोग के के जिसका हम उपयोग कर सकते हैं उसके प्रतीक के रूप में अन्न जो है हमारे उपयोग के लिए हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली चीजों में एक महत्वपूर्ण है उसके अलावा और भी चीजें हम जिनका भी उपयोग करते हैं वो सब अन्न के प्रतिनिधि के रूप में हम देख स, देख सकते हैं उसको जिससे हमारा जीवन चलता है वो अन्न है जो हमें जीवन देता है शक्ति देता है जिस भी तरह हमारा जीवन चलता है परमात्मा ने जो ये सारी चीजें बनाई हैं इनमें अन्न कितना भाग है हमारे जीवन को चलने के लिए तीन चीजें प्राय मानी जाती हैं रोटी कपड़ा और मकान मोटे मोटे कम से कम बाकी चीजें तो फिर और भी चाहिए ज्ञान चाहिए अन्य सुख चाहिए कला चाहिए ये सारी बातें और चाहिए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 तो बृहदारण्य उपनिषद के प्रथम अध्याय के पांचवें ब्राह्मण की ग्यारहवीं कंडिका उन्हीं तीन के बारे में और बता रहे हैं आत्मा के लिए जो तीन अन्न दिए गए वो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी जो व्याख्या है संकेत रूप से हमारे को उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है ग्यारहवीं कंडिका हमने कहा तस्य एवं वाचा पृथ्वी शरीरम तस्या एवं वाचा उस वाणी का ही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 और जो प्रकाशित रूप है ज्योति रूप है वो ये अग्नि है जो इस धरती पे अग्नि दिखाई देती है तद यावती एवं वाक तावती पृथ्वी तावान अयम अग्नि तो जितनी ये वाणी है उतनी ही ये पृथ्वी है और जितनी ये वाणी है उतनी ही अग्नि है अब ये जितनी और उतनी कैसे कहें कि भाई वाणी जितनी है कितनी है यह तो पता नहीं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 वाक जितनी वाणी है उतनी ही पृथ्वी है और तावा अग्नि उतनी ही अग्नि आगे देखिए रहस्य को रहस्य दे रहने देते हैं जितनी और कितनी है ये तो पता ही नहीं लग रहा है सरनाम का प्रयोग है कई बार बातचीत होती है तो बोले कि कितना दही है ये थोड़ा सा है <laughs> थोड़ा सा कितना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 नहीं, हमारे गाँव में भी बहुत बड़े बड़े हैं लंबे लंबे वो बचपन में आया था घर से उसको सब बड़े ही बड़े दिखते थे तीन को भी देखता था यूँ ऊपर करके ही देखता था वो उसको तो ऊपर करके ही देखना पड़ता है बात करनी हो किसी से भी तो उसको लगता है कि बहुत बड़े बड़े हैं ऊंचे ऊंचे है। वो तो जब बड़ा हो करके वहाँ वापस आएगा खुद भी बड़ा हो जाएगा तब पता लगेगा की कहा कितने बड़े हैं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 कई कारण और भी चीजें मानी जाती है अपनी अपनी व्याख्याएं करते हैं कई लोग तो उसमें एक कारण ये भी है कि महिलाएं बोल देती हैं अपने मन की बात अंदर ही दबा करके नहीं रखती और कुछ नहीं तो आस पड़ोस की महिलाओं को बोल देती हैं अपनी बच्चियों को बच्चों को बोल देती हैं पति को भी बोल देती है दिन भर में जो भरा हुआ होता है शाम को पति आता है तो उसको सब बोल देती है खाली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 ऐसे बोलने लग जाते <laughs> तो और पुरुषों का ये आभूषण बना दिया गया है लड़का होकर के रोता है बच्चे को शुरू से ही करेंगे रोना नहीं है तेरे को कष्ट आएंगे तो भी सहन करना उसको तैयार किया जाता है तेरे को कष्ट सहने हाथ कट जाए तो भी रोना नहीं है तेरे को आंखों से आंसू नी आने क्योंकि कटने के लिए तो उसी को भेजना है सेना में कटने के लिए तो उसी को भेजना है ना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 ये दोनों चीजें मुख्य मानी गई तो बोले उससे प्राण उत्पन्न हुआ ये प्राण क्या है तो बोले स इंद्र वो इंद्र है ऐश्वर्य वाला है वो सऐशा सप असपत् और उसका कोई सपत्न नहीं है उसका प्रतिस्पर्धी कोई नहीं है शत्रु कोई नहीं है सपत्न दूसरा जो उसका प्रतिस्पर्धी उसका विरोधी जो होता है उसका कोई विरोधी नहीं है एक ही संतान है दो की एक ही संतान हो ना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 स इंद्र स एशो सपत् असपत् सपत्न किसे कहते हैं तो क्या द्वितीय वही सपतना जो दूसरा होता है वो सपत होता है अब उसके लिए कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है अकेला बच्चा बहुत लाड प्यार से पलेगा ना से सपत नो या एवं वेदा जो ये जान लेता है कि जब अकेले होते हैं दूसरा नहीं होता है तो वो शत्रु से रहित होता है तो उसका कोई शत्रु नाश से सपत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 जल है ये प्राण का शरीर है जल कौन सा जल दिखाई देता है हमारे को ज्योतिरूपमस और उसका ज्योति रूप क्या है ये चंद्रमा उसका ज्योति रूप है प्राण का एव प्राण तावती आप ताबत्य आप जितना ये प्राण है उतना ही उतना ही जल है जितना प्राण है उतना ही जल है रावण असौ चंद्र है और उतना ही चंद्रमा है फिर इसी की मात्रा की तरह से कथन हो गया रहस्य ते एते सर्वे ए व समान ये सारे के सारे समान है कैसे समान है ये कैसे देखेंगे तो उसका अब यू मात्रा में देखने लगेंगे तो ये समान हमारे को दिखाई नहीं देंगे रहस्य को खुद ही उद्घाटित कर रहे हैं ये सब कुछ सब समान है कैसे समान है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 वो कितने है? अनंत हैं। और सम समसंख्या कितनी है इवन नंबर्स दो चार छ ये कितने हैं अनंत हैं। ये तो एक और दो से विभाज्य हो गए और तीन से विभाज्य तीन छह ऐसे ये कितने हैं? भी अनंत है।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 और समसंख्याओं को भी अनंत कहा अधिक कौन सी है अधिक कौन सी है समसंख्याएं अधिक, अधिक है संख्या अधिक है संख्या अधिक है क्योंकि विषम संख्याएं तो संख्या से आधी ही तो होंगी आधी ही तो होंगी ना अब 10 है 10 में से 5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 तो इधर संख्याएं अनंत हैं एक कथन विषम संख्याएं भी अनंत हैं और सम संख्याएं भी अनंत हैं बराबर हुई ना तो यदि हम गिनेंगे मात्रा में तब तो समान नहीं हो सकती इनकी समानता कब हो सकती है जब हम इनको अनंत के रूप में देख रहे हैं अब तीनों अनंत हैं अब कि, किसको कहें कि ये आधी है और नहीं है हमारा दिमाग तो यही काम करता है भी संख्याएं जितनी है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 अनंत होते तब तो समान क्या देते अनंत में समानता आ जाएगी लेकिन ये अनंत हो तब तो और ये तो हमें शांत दिखाई देते ये हैं, हैं ये जितनी चीजें गिनाई शांत है सबकी ऐ तो ते ते ए ते सर्वे ए व समाह सर्वे अनंत अब देखिए इसकी प्रशंसा आगे स यो हेतान अंत वत उपास जो इनको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 कहा अथा यो हेतान अनंतान उपासते जो इनको अनंत के रूप में उपासना करता है अनंत के रूप में उपयोग करता है अनंतमसा लोकम जयति वो अनंत लोगों को जीत देता है तो उपासना जो वस्तु जैसी होती है उसके रूप में की जाती है या हमारे हिसाब से की जाती है ये जो है इन्होंने कहा यह सामने चीजें तो गिनवा दी ये ये चीजें हैं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 उदाहरण के लिए लिए शांत है या अनंत है? है अनंत है कैसे कितना ही बोलते रहो कोई सीमा नहीं है कितना ही बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ वाणी को जो अनंत के रूप में उपासना करता है वो अनंत हो जाता है अनंत लोगों को जीत लेता है ठीक है अधिक मित्र की किनके होते हैं महिलाओं के पुरुषों के आत्मीयता किन की अधिक होती है महिलाओं की अधिक होती है सामान्यतया, पुरुषों की कम होती है अपवात तो कह रहा रहे सभी जगह होते हैं स्वभाव तो होता है अलग अलग तो इसको अनंत के रूप में उपासना करते हैं तो अनंत लोगों को जीत लेते हैं अब इसको यूं देखें कि इस वाणी का हम कितना उपयोग कर सकते हैं वाणी तो जितनी है ठीक है।, है एक दृष्टि से हम बोलते जाते हैं तो अनंत जैसी लगती है लेकिन मैं दूसरी दृष्टि से कह रहा हूं अभी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 उन्नति की दृष्टि से देखें इसकी कोई सीमा नहीं है वाणी से हम कितनी भी उन्नति कर सकते हैं इस दृष्टि से यह अनंत है यह सोचता है कि बस वाणी से मैं क्या कर सकता हूं थोड़ा बोल सकता हूं ये कर सकता हूं और कुछ नहीं तो उतना ही जीत पाता है वो तो वाणी से सोचेगा मैं कुछ गाना गा दूंगा मेरे को दो चार रुपए मिल जाएंगे लोगों के सामने भजन गीत गा लूंगा रेलगाड़ी के अंदर उतना हो जाएगा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 इस साल में सोलह कलाएं कौन सी हैं सोलह कलाएं साल में एक साल में सोलह कलाएं देखिए किस ढंग से देखते हैं प्रस्तुति करते हैं वाक्य देखेंगे तो ऐसे में वाक्य है ना ये पहला वाक्य कुछ कहना चाहते हैं तसे रात्र ए व पंचदश कला जो रातें हैं वो उसकी पंद्रह कलाएं हैं अब संवत्सर में पंद्रह ही रात होती है क्या पंद्रह कलाएं हैं ये तो बनी नहीं बात। इस की अगर रात देखें तो 360 या 365 जितने दिन है, उतनी हैं, उतनी उतनी रातें कलाएं मानेंगे की दृष्टि से तो। लेकिन बोले इसमें 15 कलाएं ये जो रात वाली है। तो रात वाली कौन सी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की जो रात्रि होती है इसके जो 15 दिन है ये, हैं। ये इसकी है इसकी पंद्रह कलाएं हैं और ये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 पंद्रह कलाएं तो कम ज्यादा होती रहती हैं एक कला ऐसी है बीच के रूप में जो बनी रहती है और इसलिए बाकी भी उत्पन्न हो जाती है प्रतीकात्मक कथन है तो ध्रुवा एवं अस्डशी कला तो रात्रि भी एवं आपूर्यते अपचक्षीयते तो ये जो संवत्सर है ये रात्रि से ही तो पूरित तो होता है और रात्रि से ही क्षीण होता है ये जो कलाएं हैं रात में ही बढ़ जाती हैं बढ़ती भी दिखती हैं और दिन में और रात्रि में ही घटती भी दिखती है तो अमावस्यायाम रात्रिम एक या षोडशया षोडश कलया सर्वम इदम प्राणभृत अनुप्रविश्य तथा प्राथर जाए तो अमावस्या में रात्रि में इस सोलहवीं कला से ये सब प्राणियों में प्रविष्ट होकर के और फिर प्रातः काल से फिर उत्पन्न हो जाता है ये कैसे कह रहे हैं कि अमावस्या को चंद्रमा की एक भी कला नहीं रहती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 प्रतीकात्मक कथन है देखो कहना कुछ चाह रही है सीधे सीधे तो घटेगा नहीं है अब ये क्या बात हुई कि प्राणियों को मार देंगे तो उसकी वो ध्रुव कला भी सोलह कला नष्ट हो जाएगी सोलहवीं कला को बचा के रखना है ताकि आगे की कला उत्पन्न हो जाए तो बीज रूप में जो चीज है वो बचा करके रखना है नहीं तो फिर आगे बनेगा कैसे तो इसलिए अमावस्या को प्राणियों को नहीं मारना है अभी कृकला सस्क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 उसको बता करके यहां पर आप कुछ बता रहे हैं अयम एवस है वो यही है सो so, अयम एवं वित पुरुष कौन जो इस प्रकार जानने वाला पुरुष है ये जो शरीर में आत्मा है यही वो है ये प्रजापति है जो संबत् स्वरूप प्रजापति है तो इसकी फिर सोलह कलाएं हैं। तो तस्से वित्तमय पंचदश कला ये जो धन संपत्तियां हैं ये इसकी पंद्रह कलाएं हैं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 इनके बढ़ने से हम बढ़ते हैं इनके घटने से हम घटते हैं हमारी शक्ति सामर्थ्य घटती है ये वास्तविकता है तो कला स वित्ते ने एव च पूरीयत अपचक्षीये तदे तत् नभ्यम यदा यम आत्मा ये जो आत्मा है ये नभ्य है नाभि में रहने वाला है नाभि है, यानी बीच में केंद्र में है ये जो वित्त है ये तो अरे है आगे स्वयं इन्होंने कहा और प्रथिर वित्तम वित्त जो है उसकी प्रति है इसकी सीमाएं हैं, अरे हैं। एक पये को लेवे, तो आत्मा क्या है नाभि है बीच का भाग है केंद्र है और ये जो धने जो धन संपत्तियां हैं वो उसके अरे हैं जो डंडे होते हैं पये के वो हैं ये ये डंडे कब तक टिके रह सकते हैं जब तक बीच का टिका हुआ रहे बीच का टिका हुआ नहीं है तो ये डंडे किसी गांव के नहीं है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 क्ष से ये संकेत देना चाहते हैं अब चंद्रमा की कलाएं और प्राणी उनका सीधा सीधा संबंध देखने लगे हैं तो वो नहीं संकेत सब कुछ तो स्वास्थ्य चला गया ये हो गया वो हो गया इज्जत चले गई पद चला गया प्रतिष्ठा चली गई वो सब कह सकते हैं लेकिन मर गया ये नहीं बोलते क्योंकि एक कला सोलहवीं कला आत्मा यह भी जीवित है इसके आत्मा को हमें ध्यान रखना है उसी से सब कुछ हो सकता है ये एक संकेत दिया गया है, सबसे महत्वपूर्ण है ये ध्रुव कला सबसे महत्वपूर्ण है उसको बचा करके रखना है ये आध्यात्मिक उपदेश हो गया आगे देखें, अथत्रयो त्रयो वावलोक बोले तो तीन ही तरह के लोक हैं। कौन से मनुष्य लोक पितृलोको देवलोक ये मनुष्यों का एक लोक है पितरों का एक लोक है और देवों का एक लोक है तीन लोक है यदि सोयम मनुष्य लोक पुत्र जय्यो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 उससे हम कर्म से जीतेंगे वहां संताने अधिकों उससे कोई प्रशंसा नहीं होगी प्रचारक है कार्यकर्ता है तो काम करना होगा काम करेंगे तो प्रशंसा है जीतेगा वो उस लोग को और देवलोक है विद्वानों का लोक है वहां विद्या से जीतेगा विद्या है तो जीतेगा नहीं तो नहीं और इन तीन लोकों में भी देवलोक सबसे बड़ा है और इसी तीन लोगों में हमें गति करनी है ऊपर की तरफ जाना है तो ये सब है तो मनुष्य देहधारी ही लेकिन इनमें स्तर कर दिया है